अध्याय छसठ नंबर के श्लोक तक कुछ विचार हुआ है जिसमें एक विशेष विचार आरंभ हुआ पूरे गीता के निष्कर्ष क्या निकला ज्ञान से मोक्ष है या कर्म से मोक्ष है दोनों की चर्चा है गीता में कहीं ज्ञान की है तो कहीं कर्म की है तो ये मोक्ष किससे है ज्ञान से है या कर्म से है ये विशेष विचार आरंभ हुआ है हिमांशक लोग बोलते हैं कर्म से मोक्ष है से देखो कर्म ऐसे कर्म कुछ करता है कुछ नहीं करता जिससे अनायास मोक्ष हो जाता है माने काम में कर्म नहीं करता स्वर्गा शरीर होगा नहीं भविष्य में उसकी और निश्चिप्त कर्म नहीं करता नारकीय शरीर भी नहीं होगा वर्तमान जो भोग का प्रारूद कर्म है आरंभ हुआ कर्म भोग से समाप्त कर देगा और पूर्व के जो पाप कर्म होंगे वो वर्तमान जो नित्य नैमित्त कर्म करता है नित्य कर्म करते समय जो उससे परिश्रम होगा उस परिश्रम में जो कष्ट होगा उसके लिए कोई भोग है उसका मोक्ष अनायास है मोक्ष के लिए कोई कर्म ज्ञान की आवश्यकता नहीं है यह मीमांसव का कथन है सिद्धांत का जाना ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं आए, अरे बाबा काम में कर्म नहीं करता ठीक है मान लिया निश्चित कर्म नहीं करता प्राप्त भोग से छह कर दिया पूर्व जो कर्म है संचित कर्म पड़े हैं उनमें से अगर पाप कर्मों को मान भी लिया जाए भोग से मान प्राश्चित नित्य कर्म के कष्ट से उसे होने वाले दुख से समाप्त तो हो गया मान भी लिया ये होता नहीं हो ना ना भोक्तम से ये ते कर्म कर्म को दि कल्प को टिश्ता कहा हुआ है किया हुआ कर्म चाहे एक करोड़ वर्ष ब्रह्मा जी का वर्ष कल्प होता है हमारे जशो का वर्ष नहीं इतना क्षीण हो जाने पर भी किया हुआ कर्म भोग दिए बनाए रहेंगे नाश नहीं होते ऐसा कहा हुआ है मान भी लिया जाए दुष्य तु दुर्जन न्याय कहते हैं सामने वाला खुश हो जाए तुम्हारे कथन के आधार पर हम चलते हैं तो पूर्व संचित कर्म नाश हो जाता पाप पापकर्म के नाश होगा क्यों दुख जो है पापकर्म का फल है यदि नित्य कर्म और परिश्रम जन जो दुख होगा तो दुख होगा तो प्राय क्या होगा पापकर्म का फल होगा पुण्यकर्म तो रह जाएंगे फिर भी तो उसको भोगे बिना कैसे मोक्ष होगा इस सिद्धांत ये तर्क दे रहे ये चल रहा था वासी में कह रहे थे अनारूद फलानाम पुण्यानाम कर्माम क्षय गुण प्रत्य से कहा था वासी कार ने अनार्त फल वाले जो कर्म हैं मैंने वो तो निष्पृष्ट बता ना जो पैर समाप्त हो रहा था वहां कहा था अनुत फलान कर्म पुण्यानाम करवाम फल आरंभ नहीं हुआ जो पुण्य कर्म है उसका होगा नहीं यदि नित्य कर्म का अनुष्ठान परिश्रम है तजन्य जो दुख होगा वो यदि पूर्व कर्म का कर नाश करेगा पाप पे ही नाश करेगा ना। पाप का फल होगा वो माना जाए यित भी है ही नहीं वो कर्म तो फिर भी रह जाएंगे इस दान में कहा गया भाष्य हो गया है आगे ठीक है कहते हैं तथा विधान कर्मा नादि सम्भ भाव ओर से कहा जाता है कि उस प्रकार के कर्म की संभावना नहीं है संचित्र पुण्यकर्म रह जाते हैं संभावना है ना उसमें क्या यह कहाक्षक लोग बोलते उस प्रकार कर्म होना सब कैसे कर्म अनारूत पुण्य पुण्याना कर्म फल क्षयपत्ति ऐसा कहा ऐसा कर्म है ही नहीं संभव ही पुन्य, नहीं है तो सिद्धांत कहते हैं नहीं यथा इत्यादि कहा यथा पूर्वोपाता दुर्ताम अनारूत फलानाम संभव जिस प्रकार पहले किया हुआ ग्रहण किया हुआ पाप कर्म है उसका फल संभव है कैसे संभव माना तुम्हें नित्य कर्म का अनुष्ठान जन्य दुख संभव है फल इसका पूर्व संचित जो पापों का फल जैसे संभव है ठीक इसी प्रकार तथा उसी प्रकार पुण्यारंभ भी अनाथ फलारम्भ जो अनुभत फल वाले, जिनका फल आरंभ नहीं हुआ ऐसे जो पुण्य है संचित कर्म पुण्यकर्म है वह भी शायद संभव है भी हो सकता है ना संभव तो पुण्यकर्म भी तो हो सकते फिर माना कैसे अनायास मुक्ति कैसी होगी पुण्यकर्म रह गया संचित कर्मों में से तो आगे शरीर होगा कहां से मुक्ति होगी ये सिद्धांति का कहना है ठीक में कहते हैं अनार अनारभ फल पुण्यकर्म भावे भी कथम मोक्ष अनुपत्ति पूर्व पक्षी मीमांसक हैं पूर्व पक्षी हैं वो शंका करते हैं अनार्भुत फल भा है, है, है। फलो, भाई जिनका जुर्म जिन पुण्यकर्म होगा वो उनकी संभावना होने पर भी चलो मान मानना पड़ेगा जैसे पाप कर्म थे नाश हो गया पुण्य कर्म रह गए संचित में से तो उनका संभावना होने पर भी कर्म होने पर भी कथम मोक्ष अनुभूति मोक्ष क्यों नहीं होगा फिर भी पुण्य कर्म भले पढ़ रहे संचित वाले मोक्ष क्यों नहीं होगा आपत्ति क्या है कहा तो से कहा भाषाकार उत्तर भाषाकार उत्तर कहते हैं मांग सको को तेसामश जो पुण्यकर्मा फला नाम पुण्यकर्मणाम जिसका फल आरम्भ नहीं हुआ ऐसे जो पुण्य कर्म है वो देहांतर में कृतवा क्षय अनुपत्त अन्य शरीर दिए बिना नाश नहीं हो सकता मोक्ष अनुपत्ति फिर मोक्ष कहां से होगा उसका वो तो शरीर देने पुण्य कर्म जितने रहेंगे संचित वाले वो शरीर देते जाएंगे मोक्ष कहां से हो पाएगा तो अनायास मोक्ष कैसे बोलते हो तुम यह सिद्धांत की ओर कहा जा रहा है मैं मांसकों को ठीक त और भी निमित्त है एक मतलब कर्म होने के लिए और भी निमित्त है कर्म होते ही रहेंगे जब तक आत्मज्ञान के द्वारा उन साधनों का नाश नहीं किया जाए कर्मों के साधन क्या है तो आगे बताएंगे राग द्वेष जो मोह होता है ना वो तो कर्म के साधन है राग पूर्व कर्म करता है द्वेषपूर्वक कर्म करता है मोहपूर्वक कर्म करता है ज्ञानपूर्वक तो जब तक रहेगा रहेंगे रागद्वेशगद्वेश मोह का नाश किससे होगा आत्मज्ञान से होगा जब तक आत्मज्ञान नहीं रागद्वेश मोह का नाश नहीं होगा जब तक रागद्वेश का नाश नहीं होगा उसका कार्य होता रहेगा कौन कर्म करवा धर्म रूपी कर्मा ठीक है ना इत अस्मात भी कारणात कर्म इस हेतु से भी आगे हेतु देने जा रहे हैं कर्मक्षय अनुपत्तिया कर्म का नाश नहीं हो सके इसलिए मोक्ष अनुपत्ति कर्मक्षय न होने से मोक्ष का मोक्ष की प्राप्ति हो नहीं सकती कहते हैं धर्म इत्यादि कहा था धर्माधर्म हेतुनाम धर्मा और धर्म के जो हेतु हैं धर्मा धर्म धर्माधर्माभ्याम हेतुनाम धर्माधर्म और हेतुनाम धर्माधर्म दो का जो हेतु है इनका राग विश मोहा ये हेतु होते हैं कारण होते हैं धर्म धर्म का कारण राग है द्वेष है मोह है रागवोहानाम अन्यत्र आत्मज्ञात उच्छेद आत्मज्ञान से अन्य साधन से इनका उच्छेद विनाश होना संभव नहीं है जीवात्मा परमात्मा का जो ज्ञान है उसके बिना इनका नाश नहीं होगा किन का राजद्वेश मोह का जो धर्माधर्म के कारण है ये तो राजद्वेश मोह के कारण धर्माधर्म कर्म करता रहेगा शरीर होता रहेगा तो कैसे मोक्ष होगा आत्मज्ञान के बिना यह सिद्धांतकार उनके जब रावद्वेश मोह का नाश नहीं होता आत्मज्ञान के राह तो धर्माधर्म द् उच्छेद अनुभूति धर्माधर्म होते ही फिर उनसे का नाश नहीं हो सकेगा धर्माधर्म होते रहेंगे तो कर्म होता रहा कर्म होते शरीर होता रहेंगे तो मोक्ष की संभावना ही नहीं है कर्म से यह सिद्धांत ने कहा आगे नित्यानाम तो कर्मनाम पुण्यलोम पूर्वाजी ने कहा था वो जो पूर्व संचित कर्म है ना पूर्व जो संचित पुण्य कर्म है सुकृत कर्म वो नित्य कर्म से भिन्ना की अभिन्न से पूछा था कल के प्रश्नवर्ती का पूछा था नित्य कर्म से उनको भिन्न मानना वो पूर्व सुकृत को अनारम फल वाले सुकृत को या भिन्न मानना यदि अभिन्न मानते हैं तो नित्य कर्म से भिन्न है ही नहीं कर्म का फल माना ही नहीं है नित्य कर्म का फल नहीं मानते दिमाग सब लोग नहीं मानते तो वही हो गए फल है होना ही नहीं उसका तो आगे उससे कोई शरीर होना संभव ही नहीं अगर भिन्न मानते हैं भिन्न मानते हैं तो वही दुख है कौन? नित्य कर्म करते समय जो कष्ट है वही उसी का फल है नित्य कर्म से भिन्न है कौन पूर्व सुकृत का यदि भिन्न है फल वही है कौन नित्य कर्म करते समय जो श्रमजन्य कष्ट है वही फल है उसका ऐसा पूर्वाजी ने कहा था तो सिद्धांत बोलते हैं नहीं नित्य आराम लोग का फल सूते कहा नित्य कर्म से पुण्य लोग का फल सुना पड़ा है स्वराज लोग सुना पड़ा है कर्मणाम पितृलोक का ऐसा आया है। है। कर्म से पितृलोक कहा नित्य कर्म बने अग्नोत्र कर्म है वो दो प्रकार के होते हैं एक काम्य रूप में है और एक निष्काम रूप में है अग्नोहोत्रा से भी फल मिलता है यदि कामना युक्त हो तो अगर कामना रह तो तो कर की शुद्धि होगी इस कर्मणा पितृलोक यदि श्रुति आश्रित्य कर्म अक्षय है चंद्रवा कर्मणा पितृलोक कहा है इस श्रुति को लेकर कर्म अक्षय कर्म का नाश होना संभव ही नहीं है कर्म होता ही रहेगा तो स्वर्ग लोग गया फिर वापस आता फिर कर्म करता है इसलिए जब कर्म बने रहेंगे तो मोक्ष कैसे होगा कर्म से ये कहा सिद्धांत का नित्यानि कहा था स्मृतिया तो भी यथोक अर्थम समर्थित है गौतम धर्म सूत्र स्मृति है ऋषि का स्मरण है गौतम का स्मरण है उसे भी इसी विषय को स्पष्टीकरण कहते हैं माने कर्म से स्वर्ग जाता है पुण्य कर्म करने से स्वर्ग जाता है फिर शेष कर्म जो संचित कर्म होंगे पुण्य कर्म वर्तमान वालों तो भोग लिया बाकी जो संचित खात में पड़े हुए कर्म होते हैं उनमें से में कौन हुआ है उसको लेकर के फिर विशेष जाति विशेष कुल में पैदा होते हैं यह मनुष्य लोग फिर कर्म करके ये आया स्मृति के आधार पर यही कहना है एक वृत्तिष वृति है बा आश्रम आव कर्म निष्ठा जो बर्णी है बर्णा माने अर्ष आदि पर अच अच्छा लगाकर क्या हुआ आश्रमी और बर्णी को बर्रा आश्रम रहा मैं मतुप अर्थ में अच प्रत्यय हो जाता है अर्श आदि पर अच आदि शब्दों से मतु अर्थ में माने अर्समान नहीं बोला जाएगा उसको क्या अर्सस बोला जाएगा अर्ष वाला पा रोग उदारोग है ना बाबा श्री जिसको बोलते हैं रोग वाले को अर्शा रोग वाले को अर्शसा बोला जाता है तो रोग है रोग वाले को अर्शा है तो, तो मतुप अर्थ में वहां प्रत्यय क्या हुआ है अज अचप्रत्यय हुआ है अर्थवि मधुम नहीं रहेगा तो यहाँ वही है वर्णा तो आश्रम में वही है यहाँ अचप्रत्यय लगा हुआ है तो वर्णी आश्रम में हो जाता वर्ण वाला ब्राह्मण आदि वाला ब्रह्मचर्य आदि आश्रम वाला यह अर्थ है इसका बरला आश्रम आश्र स्वकर्म अपने अपने कर्मों में निष्ठा रखने वाली स्थिति वही है इत्यादि स्मृतियों इत्यादि स्मृति है ये गौतम धर्मसूत्र है कर्म क्षय अनुपत्ति ये स्मृति के आधार पर ही कर्म का नाश होना संभव नहीं है क्या कर्म का नाश नहीं हो सकता तो फिर कहां से मोक्ष होगा कर्म रहते रहते कर्म का फल हो गया कहां से मोक्ष होगा यह सिद्धांत का है ठीक माने बड़ा आश्रमाश्च्र स्वकर्म निष्ठा यहां इसके आगे ये टीका लगाना है वहां माने मूल में ये लगाने का है कहते हैं प्रत्यय प्रकृष्ट इत्य प्रत्यय विशेष रूप से जा करके माने मृत्यु प्राप्त करके कर्म बलम अनुभू अपने किया हुआ कर्म का फल का अनुभव करके स्वर्ग में तथा शेष अवशेष कर्म कौन संचित कर्म आएगा बचे हुए कर्म है उसके संचित खाते में पड़े हुए कर्म है उसके द्वारा विशिष्ट आज वाजो जन्म प्रतिपते का विशिष्ट जाति तत्त जाति विशेष संचित कर्म में जिस जाति का जैसे वो के आया हुआ है उस जाति विशेष जन्म प्राप्त करते हैं इति आदि पदार्थ जो भाष्य में इत्यादि स्मृति से कहा था आदि शब्द करते यह है जोड़ना है इसको स्मृति में कहा यदू निष्ठान नित्यानुष्ठान आयास दुख भोगस्या तत्फलभोग तद इद अनुवतती तो सुकृत कर्म का फल भी नित्य कर्म के जो करते समय जो परिश्रम है तजन दुख वही फल है उसका तो मान पाप कर्म का जो फल मानते हैं पुण्य कर्म को वही फल मानते हैं ऐसे जो कहा था उसको खंडन करते सिद्धांत यु मीमांस को जो कहा था नित्य अनुष्ठान आय से दुख भोग से नित्य कर्म के करते समय जो परिश्रम है उसे जन्या जो दुख है उस दुख का भोगी तब फल भोग तो मानी सुकृत कर्म का पूर्वकृत सुकृत कर्म का अनारूद्ध फल वाले का फल वही है जो दुरीद का फल है सुकृत का फल वही है ऐसा कहा था तब येदानुमान उस सिद्धांत उनको अनुवाद करके उन बातों को अनुवाद कर खंडन करेंगे अनुवाद ये करते हैं ये तू कहा जो ये तू मानी किंतु ये जो कहा इन्होंने ये तो आहू मीमांसक लोग जो कहते हैं क्या कहते हैं नित्यानि कर्माणी दुखपूर्वकवाद नित्य कर्म दुखपूर्वक है दुख रूप है जो फल नहीं मिलना करने से फल नहीं मिलना, मिलना न पर दंड मिल है दुख रूप हुआ दिन भर जल को ताड़ना या पीटा जल को क्या फल मिलेगा फल तो कुछ नहीं मिलना मक्खन मिलता है क्या जल को पीटने से ऐसे नित्य कर्म है हमको कोई प्रयोजनशील तो होना नहीं है तो दुख रूप है वो ये उनका कहना है एक दो और नित्यानि कर्माणी दुखपूर्वत्वाद और दुख पूर्वक होने से पूर्वकृत द्रुत कर्माणम फल है वो पूर्व पहले किया वो जो पाप कर्म उनका फल है वो ऐसा कहा उन्होंने न तो तेसाम स्वरूप में त्रेक अन्य फलम नित्य कर्म जहां सुनाई पड़ता है अग्नोहोत्रम जो ही आता आदि में सुनाई पड़ता है तो वहां स्वरूप से अतिरिक्त तो कोई फल तो मिलता नहीं केवल कर्म का स्वरूप दिखता है क्या देते अग्नोहोत्रम कर्म का स्वरूप दिख रहा है उससे अतिरिक्त तो कोई फल तो दिखता नहीं उन नित्य कर्मों का तो तेसा नित्य राम कर्म राम जो नित्य कर्म का स्वरूप पैतृगण अपना स्वरूप जैसे अभिन्त्र ज्योति आदि आया नाम ही नाम आया स्वरूप पैतृगण अन्य फलम अस्ते अन्य फल तो है ही नहीं उनका कोई स्वर्गादि फल मिलना तो है ही नृत्य कर्मों का कोई फल है ही नहीं क्यों अश्रुतत्वात् तो विधि का उद्देश्य वाक्य है संक्षेप से कहना उद्देश्य कहते हैं तो संक्षेपे विषय का वस्तु प्रतिपादन उद्देश्य संक्षेप से बोल दिया स्वर्ग क्या है अग्निहोत्रम विधिया किसलिए हवन करना कुछ कहा नहीं फल नहीं है स्वर्ग काम माने उसका विधि का उद्देश्य से क्या है स्वर्ग है स्वर्ग के लिए करे वो काम्य कर्म है काम्य कर्म में विधि उद्देश्य देखा जाता है किस उद्देश्य से कर्म करना है स्वर्ग काम हो यह पुत्र काम हो यह सर्वत तो फल सुनाई पड़ता है नित्य कर्मों को ऐसा सुनाई नहीं पड़ता ये कहा फल नेश स्वरूप उन नित्य कर्म का अपने स्वरूप से अतिरिक्त तो कोई फल है नहीं स्वरूप का ही कथन होता है जहाँ नित्य कर्म का कथन होता है जिन जिन वाक्यों में वहां केवल उनका स्वरूप का ही कथन होता है फल नहीं सुनाई पड़ता अन्य फल नहीं है और दूसरी बात है जीवनाद विधान नित्य कर्म देखो तो जीवन को लेकर के विधान कहा था किया गया है याव जीवित अविनोत्तर जो जीवन जीवन को अनिवित बना दिया जब तक जीवन है तब तक अविन्होत्र करे ऐसा वाक्य है कोई फल तो नहीं सुना पड़ता वहां भी तो जीवन आदि जीवनादिवित्त को लेकर के विधान किया है किसान नित्यकर्म रहा तो फल नहीं है तो पूर्वक है वो फल नहीं मिलना है केवल करना है तो दुखी है वो इसलिए वो पूर्वकृत पाप का ही फल है करना क्या है पूर्वकृत पाप का ही फल हो गया दंड ही भोगा, भोगा गया और क्या मिला ये वो लोग ऐसा कहते हैं तो सिद्धांत ना करके बोलेंगे ठीक से देखना नित्यानि अनुष्ठीय मानी आयास पर्यंता सा नित्यानि अनुष्ठीय मानी जाना नित्यानि कर्माणी वहां जोड़ना पड़ेगा टीका से भूल में क्या जोड़ना होगा नित्यानि अनुष्ठीय मानी आयास पर्यंता नहीं क्या परिश्रम ही हाथ कर्म करने से कुछ फल तो मिलना नहीं है माना जहां नित्यानि कहा हुआ था ये तो आहुर नित्यानि कहा था उसमें जोड़ना है टीका ये कहते हैं नित्यानि अनुसूयमानी जो अनुषीयमान नित्य कर्म है वह पर आयास पर्यता के नहीं केवल उनका फल होगा परिश्रम भी होगा ऐसे फल वाले हैं है। तथापि नित्यानाम काम्याना स्वरूपातरिक्तम फलम आशंका फिर भी नित्य कर्म का जैसे काम्य कर्म का अतिरिक्त फल होता है विधि वाक्य में कर्म का स्वरूप मात्र है फल का उद्देश्य नहीं हुआ कथन नहीं हुआ फिर भी काम्य कर्म का जैसा फल होता है नित्य कर्म कोई फल है सिद्धांत की ओर से शंका एक देश संका शंका करे मीमांसा के ऊपर तथा फिर भी फल नहीं सुनाई बड़ा नित्य कर्म ने फिर भी नित्यान नित्याराम कामयानु जैसे काम्य कर्म फल वाले होते हैं इस प्रकार नित्यों का भी स्वरूपाप अतिरिक्त फल स्वरूप अतिरिक्त फल जैसे काम्य कर्म का स्वरूप से अतिरिक्त फल होता है स्वर्गादि फल होता है ठीक इसी प्रकार नित्य कर्मों का भी स्वरूप से अतिरिक्त फल है हो सकता है शंका है सिद्धांतिक और ओर से एकदेशी की शंका है तो कहते हैं आशंका विधि उद्देश्य तद असर्वां और विधि का जो उद्देश्य है उद्देश्य मानी संक्षेपण वस्तु संकीर्तन में उद्देश्य एक उद्देश्य होता है अलग चीज है प्रयोजन वो उद्देश्य बोलते हैं हम इस, इस बात को कहने जा रहे हैं ऐसा करके संक्षेप में बोल देते हैं उसको उद्देश्य कहते हैं जैसे तर्क शास्त्रों कहा है द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष अभाव सप्त पदार्थ संक्षेप से कहा हुआ है आगे एक एक का विस्तार करते जाते हैं द्रव्य केतने होते नौ गुण के ते चौबीस आगे विशेष संक्षेप से वस्तु का कर संकेत करने का नाम उद्देश्य तो यही कहना है तो सिद्धांतिक संकात की गई थी तथापि नित्यावनाम का कहाना ठीक है परिश्रम याद आ रहा फिर भी नित्य कर्म का भी कोई माना जाए विधि उद्देश्य बात में फल नहीं सुनाई पड़ा फिर भी जैसे काम्य कर्म का फल होता है उसी प्रकार यहां भी फल की कल्पना करे तथा अभी कामया न स्वरूपातम फलम नित्यानाम भी स्वरूपातिरिक्तम फल नित्य कर्म को भी अपने स्वरूप से अतिरिक्त कोई फल है जैसे काम्य कर्म का अपने स्वरूप से अतिरिक्त फल होता है इस प्रकार नित्य कर्म फल होना चाहिए शंका के या तो कहते हैं विधि उद्देश्य विधि का जो उद्देश्य वाक्य है कहा अग्निहोत्र जो भी आदमी कर्म का कथन करने वाले वाक्य वो होता है तद फल अशु प्राप्त काम्य कर्म का जैसे फल सुनाई पड़ता है वैसे फल नहीं आद फल तत्माने फलम अशुभ्राप मैं एवं ऐसा नहीं करना कि काम्य कर्म के समान नृत्य कर्म कोई फल माना जाए संभव नहीं मीमांसा कहा न इत्यादि कहा था न तो तेषाम स्वरूप पितृकान फलमस्ती तेसाम नित्यान जो नित्य कर्म है उनमें स्वरूप से अतिरिक्त तो कोई फल है ही बोलते हैं क्यों अश्रुतत्वाद क्यों सुना ही नहीं पड़ा है अग्नोत्तरम जुहात में कोई फल सुनाई नहीं पड़ता केवल कर्म का स्वरूप ही सुनाई पड़ता है जीवान भी नृत्य की दूसरी बात है जीवन को लेकर के निमित्त बनाकर के विधान नित्य कर्म या वो जीवित अग्नोत्तर जीव्या नहीं है नहीं कोई एक उनका कहना है ठीक है कहते हैं विधि उद्देश्य फलाश्रत हो विधि के जो उद्देश्य संक्षिप्त कहा गया अग्नोत्म जिवे आप इत्यादि में फल नहीं सुनने पर फलास्त्रो फल के न सुनने पर तद कामना निमित्त से उसकी फल की कामना से कामना निमित्त होना था किसके लिए नृत्य कर्म करने के लिए जो निमित्त क्या होना था फल की कामना वो है अभाव अभाव होने चाहिए न नित्य अन फिर नित्य कर्म विधान नहीं करना चाहिए शास्त्र में एक ऋषि करे तो पूर्व बोलता है अरे नहीं नहीं मान फल की कामना न होने पर भी करना है जीवन को लेकर कहा या वह जीवे कहा हुआ या वह जीवे और गढ़ोत्र जीवन को वित्त बनाया हुआ है फल कामना के निमित्त तो नहीं है फल की कामना करी नहीं सता ही नहीं फिर भी जीवन को लेकर कहा जब तक जिए अग्नि करे नित्यना विधि सिद्धि विधि असिद्धि नित्य कर्मों में विधि की विधि वाटकी की असिद्धि नहीं है फल नहीं है तो फिर क्यों नित्य कर्म का विधान ऐसा नहीं कह सकते क्यों जीवनादिव्य लेकर किया हुआ है किसके लिए जीवन आदिवृत्त्य को लेकर है? आमांसा ने कहा करना तो पड़ेगा फल नहीं है और उसमें जो करना फल नहीं है तो क्या फिर दुख जो हो रहा है कोई ना कोई कर्म का फल बांटना पड़ेगा तो पूर्व की वृत्ति का फल आएगा संचित कर्मों का फल आएगा तो संचित भी मोक्ष समाप्त तो कर दिया उसने क्या कर दिया नित्य कर्म करते हुए संचित कर्म समाप्त तो कर दिया कर्म नहीं उसके पास ये कहना उनका। मोक्षा, मोक्षा है उनका मोक्ष अनायास मोक्ष है मानस का तर्क यही है ठीक हम कहते हैं विधि उद्देश्य फड़ा न नित्य आना है अनुवासित पूर्वादि ने जो अनुवास किया था मैंने कथन किया था क्या कहा था ये आहोर नि कर्माणी तो पूर्ववाद पूर्वप्रवा न तो तेजा स्वरूप पितृण अस्त अश्रुतत्वनादिवृत्ति विधानदी पूर्वपक्ष था उसका खंडन करते हैं अनुवाद करके खंडन करते हैं सिद्धांत खंडन करते हैं जो अनुवाद किया था पूर्वादि की बातों को भाष्यकार अनुवाद किया उसको भाष्यकार खंडन करते हैं ठीक नहीं कहते ना ऐसा करना ठीक नहीं है ना अप्रवृत्ताराम फलदान असंभव अरे बाबा प्रसुप्त अवस्था में जो कर्म पड़े हैं सोए हुए पूर्व संचित कर्म अभी फल देने के लिए उन्मुख नहीं सोए सुप्त अवस्था में हैं, उनको फल देना संभव नहीं है फल देना संभव नहीं ये कहते हैं अप्रवृत्ताराम अप्रवृत्त जो कर्म है प्रवृत्तन फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं है जो कर्मने कहा फल जाना संभव आज फल देना संभव नहीं होगा और दुख फल विशेष अनुपत्ति से और पुण्य कर्म का फल दुख मानना नित्य कर्म करते समय का दुख को पुण्य कर्म का फल मानना ये हो भी नहीं सकता पुण्य कर्म का फल सुकृत होगा दुख नहीं सुख होगा दुख कहां से होगा ये भी हो नहीं सकता कर्मानुसार कहा दुख फल विशेष अनुपत्ति से कर्मानुसार पुण्यकर्म जो वह संचित कर्म है उसका फल दुख मानना ठीक भी नहीं होगा एक तो सुप्त अवस्था में है फल देने के लिए उन्मुख नहीं है दूसरी बात पुण्य कर्म है दुखरू फल कैसे होगा ठीक है मैं कहना होगा तरे व दुर्गण वो जो पूर्वपक्ष बातों को निषेध करना है दिमाग से को निषेध, हिमाशवा व्याख्या करते हुए निषेधम अनुभव जो निषेध था पूर्वाधिक वाक्य हितानंद कर्म मैंने नित्य कर्म करते हुए जो दुख होता है वो पूर्व पूर्वकृत कर्म का फल है उसका खंडन नया अर्थम आज न कहा था उसका अर्थ अजी बताते हैं ये कहा ये यदुक्तम नित्य अधिभाषिका ने कहा था यदुक्तम पूर्वजन्म कृत दुरीता नाम कर्मण फलम नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुखम भुज्यते ये जो कहा मीमांसकों ने कहा पूर्व पूर्वजन्म के पूर्व किया हुआ जो कर्म है दुरीत कर्म है सज्जित कर्म है उन कर्मों का जो फल है नित्य कर्म अनुसार आयास और दुखम बुझ जाते हैं नित्य कर्म करते समय जो, जो आयास है परिश्रम है तजन दुख है वही भोगा जाता है पूर्वकृत कर्मों का फल यही है तद असत यह कहना ठीक नहीं है अखंडन करने बाजदार तद असत कहा नहीं इत्यादि सत्य कहेंगे अप्रवृत्ताराम इत्यादि हेतु में प्रवृत्त अप्रवृत्ताराम इत्यादि तो प्रवृत्त फल देने के लिए प्रवृत्त नहीं है जो उन कर्मों का फिर फल मानना अभी नित्य कर्म करते समय जो परिश्रमता दुख फल है कहना ठीक नहीं यही है कोई विस्तार करता नहीं इत्यादि नहीं करके भाषण नहीं मरण काल फलदार अनंकुरित है पूर्व पूर्व पूर्व शरीर में जो मरण काल आ गया था मृत्यु काल में तो फल देने के लिए अंकुरित नहीं हुए जो कर्म सुप्त अवस्था में पड़े हैं संचित कर्म जिनको बोला जाता है अंकुरित हुआ कौन प्रारंभ अंकुरित हो गया उस काल में मरण काल में में संचित कर्म अंकुरित नहीं हुए हैं अनंकुरित कहा अंकुर नहीं बने भूत नहीं हुए ऐसा जो कर्म है फलम उस कर्म का फल अन्य कर्म आरंभते हैं दूसरे कर्म का आरंभ हुआ है कौन प्रारंभ कर्म आरंभ हुआ है इस समय में उस प्रारूभ कर्म आरंभ होते समय नित्य कर्म का राभ व्यक्ति और वो सुप्त अवस्था में पड़े अंकुरित अंकुर आए ही नहीं जिनका का वो कर्म का फल कहां बांधना अन्य कर्म के आरंभ काल में प्रारूभ कर्म के आरंभ काल में नित्य कर्म होना है अन्य कर्म आरंभ है कर्म आरब है जन्म नहीं उस जन्म जिस में जिसमें अन्य कर्म का आरंभ हो चुका है जिस जन्म में वर्तमान जन्म में प्रावधान कर्म हो रखा है इसमें उपभुजते ही उपत्ति हाँ न उपत्ति यही है पूर्व नकार है तो उसका उपभोग यहां किया जाता है कहना सुखता है अंकुरित अवस्था में आए नहीं मरण काल में ऐसे जो कर्म पड़े हैं तो दूसरे कर्म भोग रहा वर्तमान शरीर में प्रावध कर्म हुए जो द्वित कर्म हो रहा है उसमें जो परिश्रम है वो कर्म का फल भोगा जाता है यह कहना ठीक है कर्म का फल यहाँ पोगा जाता है ना ठीक नहीं ये कहा ठीक है कर्मांतर आर देखम भूजता कहा अनुपत्ति मीमांसा बोलता है अन्य कर्म का फल आरम्भ हो गया है ठीक है कर्मांतराम आरभदेपी अन्य कर्म प्रार्भ कर्म आरंभ हो चुका है वर्तमान में ठीक है होने पर भी इस शरीर में भी वर्तमान शरीर में प्रारूप कर्म आरंभ हो गया फल तैयार आरम्भ कर दिया दु हम नित्य अनुष्ठान आयु से दुखम घुषित फिर भी पूर्वज जो सज्जित जो कर्म दूरित है पाप कर्म है उसका जो फल होगा ना नित्य अनुष्ठान रूपी दुखी है वो भोगा जाए क्या आपत्ति है उसमें भी भोग जाए कहा आपत्ति? आपत्ति क्या है इसमें ये मीमा अक्षर से शंका उत्तर देते अन्य यदि ऐसा नहीं मानेंगे अन्य कर्म के फल अन्य कर्म वर्तमान में अन्य कर्म के साथ में भोगा जाए मानना हो यदि तो मानने पर क्या होगा स्वर्ग फल स्वर्गफल उपभोगा अग्निहोत्रादि कर्म आरंभ थे स्वर्ग फल के उद्देश्य से उदि कर्म का आरंभ करने पर इसी जन्म में जिस जन्म में स्वर्ग को लेकर स्वर्ग कामना से स्वर्ग का रूपी फल के आरंभ के लिए इस जन्म में कर्म कर रहा है अग्निहोत्राधि कर्म चल रहा है इसी जन्म में नरक फल उपभोग नरक फल की प्राप्ति भी मान होगा न, आयुक्ति नहीं होगी नरक फल भी भोग जा सकता अन्य कर्म के आरम काल में अन्य कर्म का फल भोग ना हो तो स्वर्ग के लिए जो कर्म कर रहा है उस काल में नरक का फल वाला कर्म का भी फल भोगा या दुख भी हो ऐसा नहीं होता अन्य कर्म के फल भोगते समय अन्य कर्म आ नहीं सकता ठीक हाँ ठीक है कहते हैं दुख फल विशेष अनुपत्ति से आता और पुण्यकर्म जो संचित कर्म में पुण्य कर्म है उनके दुख फल होना संभव भी नहीं है मान नित्य कर्म करते समय जो दुख संचित कर्म का कर फल ऐसा करना ठीक भी नहीं है दुख फल दुख फल अनुपति नहीं हो सकता तो नहीं थी। उसी को से करते तस्व है तस्य दूरित तो दुख विशेष अनुपत्ति तस्य भले संचित कर्म जो संचित कर्म है ना संचित कर्म का करते समय दुख है उस दुख में दूरित दुख, दुख फलत तो और पद पाप कर्म का जो सज्जित पाप का फल पाना भी ठीक नहीं है यानी पाप कर्म का फल पाने के कितने पाप कर्म होंगे पूर्व में कि अनंत काल से अनादिकाल से कितना होगा तो कौन से पाप का फल माना जाए वो अभी वर्तमान जन्म में जो वित्य कर्म का दुख हो रहा है प्रश्न उठेगा ये आना है ठीक है कहते हैं संभाविता तावत अनंतानी संजिदानी संभावित है क्या अनंत कर्म है संचित कर्म कितने संख्या में अनंत है किसमें कितने के अनादिकाल से संख्या में अनंत है परिवार में अनंत नहीं संख्या में अनंत है संभावितानी तावत अनंत संचितानी संचिता अनेक पाप कर्म हैं संभावना है नाना दुख फलाने भिन्न भिन्न दुख वाले हैं संचित पाप भी एक ही दुखने वाले सबने भिन्न भिन्न दुख वाले हैं उनका प्रकार अलग अलग प्रकार के हैं तो उन सबको यदि तारी नित्या आया, सुरुप। आया जो नित्य कर्म कर रहा वर्तमान जन्म में उसमें जो परिश्रम है तजन दुखी सारे के सारे कर्म का फल यदि माना जाए जितने संचित पाप कर्म थे सबका फल नित्य कर्मों में जो आयास है परिश्रम है तजन दुख फल है ये कल्पना कर दुखम तन मात्र फानी हो दुख मात्रे फले माने कौन सा नित्य कर्म करते समय जो आया परिश्रम है तजन दुख है कोई दुखी ही फले किन का अनेक जन्मों में किया हो जो अनेक कर्म है अनेक प्रकार के कर्म हैं दु, माने दुरी कर्म भी एक ही प्रकार नहीं है छोटे बड़े अनेक प्रकार के हैं यदि कल ऐसे कल्पेरन यदि कल्पना किया जाए तो कल्पना करें तनमात्र फलहानी कल्पेरन यदि ऐसी कल्पना किया जाए कौन सा कल्पना जो नित्य कर्म करते समय दुख है वही दुखी फल है सारे कर्मों का कर जितने अनंत कोटि जन्म में अनंत कर्म बने हुए पाप कर्म है सबका फल एक ही माना जाए तो क्या स्थिति होगी तथा केसु एवं कल्प उन कर्मों में इस प्रकार दुख रूपी फल की कल्पना करेंगे एक ही नित्य कर्म करते समय का जो परिश्रम जैसे दुख है वही फल एक ही फल की कल्पना करने पर सत्सु ऐसा होने पर नित्य से अनुष्ठित नित्य कर्म जो अनुष्ठित हो रहा है अनुष्ठान भी है आयासम आसादे तो फिर तो परिश्रम प्राप्त करता हुआ जो दुर्तकृत हो दुख विशेषो जो पाप के द्वारा होने वाले दुख विशेष थे अनेक अनेक प्रकार के पाप है अनेक प्रकार के दुख न तत् फलम उसका फल नहीं माना जा सकता है जो संचित नित्य कर्म करते हुए जो परिश्रम है उसका फल नहीं माना जा सकेगा न तत्फलम दुर्तफलान दुखान बहुत बार किंतु तो दुख पाप पापकर्म का फल बहुत हैं नित्य कर्म का परिश्रम एक है अभी चल रहा है वर्तमान में उसका फल कैसे होगा दुर्द फलाना दुखाना दुर्द के फल वाले दुख अनेक होना चाहिए ना बहुत अतो नित्यम कर्म यथा विशेषत्म जैसे नित्य कर्म के जिस प्रकार कहा है पूर्वादी ने दुर्द कृत दुख विशेष फल कम मा पापकर्म के द्वारा किया गया दुख विशेष ऐसा पूर्वाजी ने कहा अगर ये ठीक नहीं है तो पाप पापकर्मा दुख भी आने के रूप का होगा तो नित्य कर्म एक ही प्रकार का एक ही नित्य कर्म हो रहा है वर्तमान जीवन में सबका फल कैसे भोगेगा कैसे मानेगे सारे दुख का पाप को फल वही है संभव नहीं है ये जो इनका कहना गलत है ये कहा सीधांत और भी है किंचन और भी है नित्य अनुष्ठान आयास दुख मात्र फलानी चेत नित्य नित्यकर्मा यदि मात्र फल वाले हो नित्य अनुष्ठान आयास दुख मात्र फल आने जो पूर्वकृत पापों का जो फल क्या है नित्य कर्म करते आयास दुख मात्र यदि फल हो नित्य अनुष्ठान आयास दुख मात्र फल आने कर्म वो जो कर्म पूर्व संचित कर्म जो है नित्य कर्म करते समय जो आयास परिश्रम है तजन दुख मात्र यदि फल हो उनका तो यथा विशेष यदि हो तो दूरीता कल्पनते यदि दूरी की कल्पना करते हैं नित्य कर्म करते समय दुख हो रहा है इसलिए पापों का कल्पना यदि किया जाता है पूर्व जन्म में पाप था जिसके कारण यहां दुख भोगना है इसलिए नित्य कर्म फल तो है नहीं उसने नित्य कर्म का किस लिए इससे कल्पना होती है कि अर्थापत्ति प्रमाण से यदि पाप होता तो कर्म नहीं करता कर्म का विधान हुआ है नित्य कर्म का विधान है फल नहीं है और अर्थापत्ति प्रमाण लगेगा तो इससे कल्पना होती है कि पैरिक पाप थे ना ये कल्पना कल्पना से पूर्व दुरी की कल्पना पाप की कल्पना नहीं तो नृत्य करना व्यर्थ हो रहा है फल है ही नहीं उसका तो बिना फल का क्यों भी रहा को नाश के लिए ऐसा कल्पना किया जाए एक कल्पना हो इनसे कहा कि तो नित्य अनुसार आयास दुख मात्र फलानी के दुरी पूर्वकृत जो दुरी नित्य कर्म करते जो आयास जन्य परिश्रम का जन्य जो दुख है वही फल वाले हों कल्पित यदि कल्पना किया जाए तो आगे अरे द्वंदता राग आदि जो राग रागद्वेश्वंद से भी दुख होता है ना तो दुख है रोगादिश और रोगादि के द्वारा होने वाला दुख रागद्वेष आदि के द्वारा होने वाला दुख और रोग आदि के होने वाला दुःख दूरी कर्मता तो अनुपत तो है पाप कर्म फल नहीं माना जाएगा रोगादि से जो कष्ट हो रहा है पाप पापकर्म फल है क्या नहीं? तो दुख निमित्त नहीं हो सकता पूर्वक दूरित निमित्त नहीं हो सकता वो सुकृत सुकृत कृतत्व असंभव आप और जो राग आदि दोष दुख है अथवा रोग आदि के द्वारा दुख है तो सुकृत फल तो नहीं माना जा सकता और वो दुरित का भी नहीं माना पूर्वज पाप का भी फल नहीं माना जाता रोग आया तो ऐसा भी नहीं दुख होगा जो नहीं होता इसलिए असंभव अनुपत्ति रे व ये जो बाद दो प्रकार के बाद होता राग आदि बाद दुख और रोग आदि के बाद दुख उदीरित तो क्या होगा अनुपत्ति रेवा सर ये नहीं होनी चाहिए फिर यदि पूर्वकृत दुरीत का ही फल हो या तो वर्तमान में दुःख हो रहा है वर्तमान में रोग आदि वर्तमान में है राव वर्तमान में तजन दुख है पूर्वकृत ना ये वर्तमान में है रावद्विवेश कबर है तजन दुख हो रहा है अथवा अच्छा रोगादि वर्तमान में तजन दुख है पूर्वकृत तो आई नहीं है तीन में कैसे घटाओगे दुख को इसलिए इनका कहना कल्प है पूर्वकृत पापों का फल नित्य कर्म करते समय दुख नहीं कहना चाहिए द्वंद्व इत्यादि आदेश कहा था द्वंद्व रोगादि बाधा निमित्त ही न सकते कल्पने अनेकेश दुशु सबमत्सु भिन्न दुख साधन फलेशु नित्य कर्मानुसार आयस दुख मात्र फलेशु कल पानेशु केवल नित्य कर्म के अनुसार में आयास परिश्रम जाना दुखी है उस सारे कर्मों का फल मानने पर पूर्व कृत कर्मों का फल मानने पर द्वंद्व रोग द्वंदादि वर्तमान में है कब है रोग आदि भी वर्तमान में है तो पूर्वकृत आपका फल तो नहीं माना जाए दुख तो नहीं माना जाएगा उसको इनको क्या मानोगे फिर दुख का फल दुख तो है रोग आदि से दुख है तो वर्तमान वाले हैं पूर्वकृत नहीं है नहीं सकते थे कल्पित तो इनकी कल्पना नहीं की जा सकती दुख कारण की कल्पना किस कारण से दुख हुआ नहीं मान सकते पूर्वकृत नहीं है ये वर्तमान में है क्या कल्पना नहीं क्या नित्य कर्म अनुसार से दुखम में ऐसी कल्पना इनमें नहीं हो सकती है यह भी नित्य कर्म क्या अनुष्ठान में जो परिश्रम है तजन्य दुखी है कौन मैंने रोग आदि का दुख ऐसे इसे कल की जा सकती है दुर्त का फल नहीं माना जा सकता रोग आदि जन्य जो दुख हो रहा वर्तमान में है तो पूर्व कृत आई नहीं तो कम बिल्कुल दुर्द पूर्व के दुर्थ हो न सिर्षा पा पाषाण वाह पाषाण वाह न आदि दुख में पत्थर धोने वाला दुख पूर्व पाप का फल नहीं है ये वर्तमान में है और वो पाप का फल ये कल्पना नहीं की जा सकती दुख तो दुख ही है एक जाति सिद्धांत टीका से देखना तस नित्य अनुष्ठान आयास दुखम फलम पाप का फल एक ही मानते हैं क्या मानते हैं नित्य कर्म करते परिश्रम तजन दुख वही फल है इत्यादि कहा इतने अयुक्तम ये ठीक नहीं होता कहा नृत्य इत्यादि कहा था इन्होंने नित्य कर्म अनुष्ठान आया दुखम पूर्वकृत फल पूर्वकृत जो पाप है उसका फल नित्य कर्म अनुष्ठान है आयासा यह तो है पूर्व पूर्वकृत पाप का किंतु शीर के द्वारा जो पाषाण पत्थर आदि का वहन करने का, का वो पूर्वकृत पाप का फल नहीं मानना तो ये कैसे होगा कटेगा नहीं कहते हैं दुखम इतनी ना सकते कल्पित यह दुख कौन सा दुख शीर के द्वारा पत्थर आदि का धोने का दुख पूर्वकृत आपका फल नहीं है।, है कैसे हो सकता एक दुखम यदि न सकते कल पूर्व संबंध यदि तदेव तत्फलम यदि वही उसका फल हो पूर्वकृत दुरी का फल हो कौन नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुख वही तदेव बने दुखमे तत्फलम पूर्वकृत दुरीत का फल हो न तरी शिशा पाषाण दुखम दुर्तकृतम फिर इसके लिए मानना होगा कि सिर के द्वारा जो पासण पत्थर ढोने पर जो तो दुख हो रहा है वो दुर्दग्र फल नहीं माना जा सकता है पूर्वग्रह दुर्द नहीं वर्तमान में है कौन सा दुख है वर्तमान वाला है शरीर में पत्थर ढो रहा अभी दुख पैदा हुआ है ये पूर्वग्र दुर्द का फल पहले वाला नहीं है वर्तमान में है सिर में पत्थर ढो रहा कल्पना नहीं पाएगी फिर तत्कार फिर जो शरीर में पत्थर ढोने का दुख होगा वो उसका कारण सुग्र कह कल्पना की जा सकती है दुखस्य से अतत् कार्यत्व पुण्य का कार्य नहीं हो सकता दुख कौन अतत् कार्यत्व पुण्य से अकार्यवान पुण्य का कार्य नहीं है दुख अतः अतः तद ता... आकस्मिक से फिर सिर से पत्थर ढोने वाला जो होगा ये काम दुख होगा तो आकस्मिक होगा अचानक होना चाहिए काम मान बिना कारण का होगा आकस्मिक हो जो होता है बिना कारण का जो पूर्वकृत पूर्वकृत कर्म का फल तो नहीं वर्तमान का कर्म है शीर्ष से पत्थर ढो रहा है वर्तमान के कर्म जरूर दुख है पूर्वकृत कर्म का फल तो है नहीं पुण्यकर्म का फल हो नहीं सकता पाप दुख ये आकस्मिक बस बिनाकार होता ऐसे मानना पड़ेगा इसको केवल नित्य कर्म करते दुख हो तो केवल पूर्वकृत पहले जन्म में किया हुआ पाप का फल है सिर से जो पत्थर ढो रहा है ये वर्तमान जन्म में है तजन दुख है पूर्वकृत पाप का फल नहीं माना जा सकता इसको वर्तमान निमित्त से वर्तमान दुख है तो इसको क्या मानोगे पूर्व पाप का फल तो नहीं मान सकते तो पुण्य का फल भी नहीं मान पाओगे फिर आकस्मिक मानना पड़ेगा आगे टीका में बोल रहा है नित्य अनुष्ठान नित्य अनुष्ठान आयास दुखम उपात फलम इति इतिद अप्रकृतत्वाच तो दूसरी बात है ये प्रकरण में था ही नहीं प्रकरण दूसरा ही चल रहा था अप्रकृत ही है नित्य अनुष्ठान आयास नित्य कर्म का जो अनुष्ठान काल में जब आयास है परिश्रम है वो जो दुख है परिश्रम जन दुख उपात तो द्वित फलम पूर्व किया हुआ दुष्कर्म का फल है जो तो ये जो है है प्रकरण नहीं है प्रकृति दूसरा ही है आप एक कहां से राय सिद्धांति बोल रहे हैं अयुक्तम वक्तम ये कहना भी ठीक नहीं है अप्रकृत ये कहना भी ठीक नहीं है नित्य कर्म करते समय जो दुख होता है वो दुख पूर्वकृत पापों का फल है ये कहना भी बनता रहे तो प्रकृत नहीं है प्रकरण नहीं है अप्रकृतम से इत्यादि अप्रकृत इधम उचित यह बात जो कहा जाता आपके जो है आपके द्वारा नित्य कर्म आयास जन जो दुख है परिश्रम जन दुख पूर्वकृत पापों का फल है ये अप्रकृत कहा जाता है आपके द्वारा सिद्धांत बोर्ड प्रकरण नहीं है प्रकरण चल रहा था अप्रकृतम से इदम उचित यह बात अप्रकृत है नित्य कर्म अनुष्ठ आयास यही है नित्य के करते हुए जो आयास है परिश्रम तथ्य दुख पूर्वकृत दुरी इति फलमी अयुक्तम आपने कहा या प्रकार, प्रकृत प्रकट प्रकृति दूसरा ही था प्रकट दूसरा चल था कथम क्या अप्रकृत हो गया पूर्वादी पूछा मीमांसा कथम उसकी संज्ञा कैसे अप्रकृत क्या हुआ है हम कह रहे हैं नित्य कर्म का जो दुख है वह पूर्वकृत पापू का फल है तो क्या अप्रकृत हो गया प्रश्नों की अगत तो उत्तर देते हैं अप्रसूत फल से पूर्वकृत दुरीत से क्षय प्रकृत था जिसके प्रसूद नहीं हुआ फल जिसका आरंभ नहीं हुआ है ऐसा जो पूर्वकृत कर्म है दुर्त कर्म है उसका नाश नहीं, तो नहीं हो सकता यह प्रकरण चल रहा था किसका उसका नाश नहीं हो पाएगा किसका पूर्वकृत कर्म जो फल देने में उन्मुख नहीं हुए फल देने में उन्मुख होगा तो प्रारब्ध में आ गया जो संचित खाते में पड़े हुए पापकर्म है जिसका फल अभी उन्मुख नहीं हुआ है उसके नाश नहीं हो सकता यह प्रकरण था भोगे बिना उसका नाश नहीं होगा ये प्रकर्म चल रहा था प्रकृति यही प्रकृति है तत्र आप तो प्रसुत फल वाले भी ले उसका फल उत्पन्न दिखा रहे क्या दिखा रहे हैं नित्य कर्म करते हुए दुख होगा आ, वो उसका फल है फल प्रसुत है कौन नित्य कर्म करने का जो फल है दुख वो तो यहां प्रसुत है ना उसमें कई लागे डाल दिया आपने जो प्रसुत तो वाले कर्मों का फल के विचार चल रहा था यहाँ प्रसुत कर दिया आपने फल को प्रसुत कर दिया जितने कर्म करते थे जो दुख हो रहा हो गया उत्पन्न हो रहा है तत्र उस स्थिति में प्रकर्म तो यही तो चल रहा था और फल वाले जो पूर्वकृत दुरित कर्म हैं उनका नाश नहीं होता ऐसा चल था, था। प्रकरण यही चल रहा था तत्र तसूत फल से कर्म जो उत्पन्न हो गया फल जिसका ऐसा जो कर्म है सोम प्राणी अभी उत्पन्न होने अर्थ सुख धातु का प्रयोग होता है हाँ। प्रकृष्ट सूत प्रसूत यही उत्पन्न हो गया जो फल जिसका उन कर्मों की तहत्या कर रहा हूं प्रसुत फल से कर्मणा जो उत्पन्न हो गया जिसका फल मानी नित्य कर्म करते समाज का दुख है वो फल पान रहे हो उत्पन्न है फल कर्मणा फलम नित्य कर्म अनुसार आय से दुखम वैसे फल होगा प्रसूत का के फल होगा नित्य कर्म अनुसार ऐसे दुखम आह भगवान भगवान आप ऐसा बोल रहे हो सिद्धांत बोल रहे हो मेवास हो आप ऐसे बोल रहे हो न अप्रसुद फल अशिया अप्रसुद फल के नहीं बोल रहे हैं, जिसका फल उत्पन्न हो गया करके बोल रहे हैं, पूर्वकृत कर्म का फल उत्पन्न दिखा रहा हो आप अप्रसुद्ध फल वाले की प्रसंग था माने उसके क्षय होना संभव नहीं कर दे दे करके चल रहा था अब फल दिख रहा जल के दुख है करके प्रसुत फल दिखा रहे हो यह अप्रकृत है अथा सर्वमेव पूर्वकृतम दुतम प्रसुत फलमेव ये मान्य थे भगवान अथवाने नो उसकी शंका होगी यदि आप ऐसा मानते हो सिद्धांत बोल रहे हैं मेहमान को सर्वमेव वो पूर्वकदम दुर्गम जितने भी पहले किया हुआ पाप पापकर्म है संचित कर्म जितने भी है पाप कर्म है सर्वम्य पूर्वकदम दुर्गम प्रसुद्धल अप्रसुद्ध फल कोई भी नहीं सब प्रसुद्ध फल वाले हैं सारे क्या होता है नित्य कर्म करते समय जो अनुष्ठान होता है ना कष्ट होता है दुख वही फल है उसका प्रसुद्ध फल वाले हैं कोई अप्रसुद्ध फल वाले है ही नहीं कोई यदि ऐसा कहो आप ये सिद्धांत बोल रहे हैं अतः मान यदि यदि सर्वमेव पूर्व क्रतम दूरित सबके सब पूर्व किया हुआ जो पाप कर्म जितने भी है अनेक जन्मों में किया हुआ अनेक प्रकार के पाप कर्म जितने भी है, है सबके साथ सब। प्रसूत फल में वह सबके साथ सब प्रसुद्ध फल वाले ही है फल वाला कोई दूरित कर्म है ही नहीं ऐसा मानू यदि मान लेते भगवान यदि आप ऐसा मानते हो तथा तब तो नित्य, आ आ नित्य कर्म अनुसार ऐसे दुखों में फल विशेषण फिर नित्य कर्म करते समय दुख दुखी है यही कहना बनेगा देखो अनेक प्रकार के दुखों ना है नित्य कर्म करते समय परिश्रम करते दुख वही फल है ये विशेषण लगाना व्यर्थ होगा पूर्व कृत द्रुत कर्म का फल यही है कारण विशेषण व्यर्थ होगा क्या विशेषण लगाए नित्य कर्म करते समय जो परिश्रम तजन दुख है वही फल है ये विशेषण लगाकर क्यों अन्य प्रकार के फल है अनेक प्रकार के कर्म हो रखे हैं, अनंत कर्म हो रखे हैं, अनेक जन्मों में हो रखे हैं, तो केवल नित्य कर्म करते से दुख मानना चाहिए हाई नहीं उसको विशेषण आयुक्त ने कहा क्या विशेषण लगाया नित्य कर्म विधि आरथक प्रसंग और दूसरी बात नित्य कर्म का विधान भी व्यर्थ हो जाएगा यदि फलशाली मानेंगे उसको तो नित्य कर्म विधान भी व्यर्थ होगा और क्यों जो पूर्वकृत दुर्दों के नाश के लिए कर्म जैसे दुख को माना जाए फल माना जाए तो नित्यकर्म विधान की आवश्यकता नहीं क्यों भोग के द्वारा ही नाश हो जाएगा किसका द्वारा नित्यकर्म किस लिए दुख तो भोग से ही नाश हो जाएगा प्रकारांतर से नाश हो जाएगा दुख इसलिए उसके विधान करने की आवश्यकता भी नहीं उपभोग तो ना वो प्रसुद्ध फल से दुरीत कर्म और उपभोग के द्वारा जो प्रारंभ जिसका फल प्रारंभ हो गया दुरीत कर्म है पूर्व कृत्य कर्म का जो हुआ आपके कथन कर जा, वो तो पर द्वारे वो भोग के द्वारा ही क्षय हो जाएगा नित्य कर्म की विधान आवश्यकता मिले उसके लिए किसके लिए हाँ। संचित कर्मों के नाश के लिए नित्य कर्म करते कर। दुख भोगने के लिए जरूरत दुख तो स्वत ही भोग के द्वारा स्वतः समाप्त हो जाएगा नित्य कर्म विधान करता है चिंता और बात है श्रोत नित्य दुखम नित्य कर्मों का नित्य से कर्म चेत यदि श्रोतम दुखम सुना हुआ है नित्यकर्मा अग्नि उत्तर दुह श्रुत है उसका फल यदि दुख माना जाए क्या माना जाए श्रुत नित्य से कर्मा से दुखम फलम ऐसा हमने कहा कि सुना हुआ है नित्य कर्म जिसका दुख फल यदि कल्पना की जाए क्या उसका फल दुख है ऐसा कल्पना तो नित्य कर्म अनुसार आया साधे बदसे नित्य कर्म परिश्रम के द्वारा ही वो दुख देखा जाता है उसी का फल माना जाए किसका फल सुना हुआ जो नित्य कर्म है उसका यदि दुख फल है तो उसी का फल माना जाए किसका नित्य कर्म का फल माना जाए पूर्व कृत्य कर्म का फल क्यों मानना है उसको है नित्य से दुखम कर्म दुखम फलम यदि सुना हुआ जो नित्य कर्म है शास्त्रों में सुना अविरोत्र आदि वाक्य सुना हुआ है उसका फल यदि दुख की कल्पना करेंगे तो नित्य कर्म अनुष्ठान आयास्य थे नित्य कर्म के जो अनुष्ठान से परिश्रम हो रहा है उसी के द्वारा दुख की कल्पना हो जाएगी दुखी के लिए पूर्व कृत की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं कहना व्यायाम आदि जैसे व्यायाम किया जाता है व्यायाम के बाद दुख होता है क्या होता है शरीर थक जाता है दुख होता है तो दुख किसका फल माना जाता है व्यायाम का तो नित्य कर्म करने के बाद में दुःख हो रहा है तो उसी का मानने से काम जाएगा नित्य कर्म के फल माने ये दृष्टांत है व्यायाम जैसे व्यायाम है होते हैं तब दुख उसी का फल माना जाता है व्यायाम का ही दुख है वो उसी का फल है वो व्यायाम न करता तो दुख नहीं होता व्यायाम किया दुखों में ठीक इसी प्रकार है तो उसी का दुख माना जाता पूर्व कर्मों का दुख मानने का क्या कोई फल न है। व्यायाम अन्य से कल्पना पत्ति फिर वो अन्य कर्मों का फल है कहना यह कल्प किसका पूर्व फिर दुर्गित फल है कल्पना ठीक है यदि फल मानना ही है वो तो दुख माना है तो नित्य कर्म के दुख है नित्य कर्म जन्य परिश्रम जन्य दुख है ऐसे मान जाओ जैसे व्यायाम जन्य दुख व्यायाम का ही होता है ठीक जीवनादि निमित्त विधानित्व कर्माना नित्य कर्म कोई पूर्वकृत दुर्तव का नाश के लिए भी नहीं है किसी जीवनादि निमित्त है या वह जीवे या ये निमित्त उसका तो, जब तक जिए नहीं कि पूर्व कर्म का नाश के लिए अभिन्होत्र करे ऐसा वाक्य कहीं नहीं मिलता हाँ, पूर्व के है उसके नाश के लिए अग्नोत्र करें नहीं बच्चे समझ में जीवनादि निमित्त है उसके लिए जब जीवन जीना है तो नित्य कर्म करता है क्यों स्वाभाविक कर्म दबज बना डाले मनमाना न करे नित्य कर्म करते रहना ये कहा हुआ है जीवनादि निमित्त है उसके लिए जीवनादिव्यकर्म नित्य कर्म का विधान तो निमित्त है इसलिए लेकिन पूर्वग्रह द्रुतों का नाश के लिए नहीं है वो फल नहीं है जितने कर्म करते प्रायश्चितवत पूर्वग्र तो अनुपत्ति है जैसे प्रायश्चित जो होता है ना उसके समय वितरण दृष्टांत है जैसे प्रायश्चित होता है पूर्व किया हुआ पाप का नाश के लिए किया जाता है प्रायश्चित फल है किसका पूर्वग्रह द्रुद का फल प्रायश्चित जो कष्ट होता है वो वह पूर्वग्रह पापों का फल है कौन प्रायश्चित है ऐसा नित्य कर्म नहीं है कहते दृष्टांत है प्रायश्चित वत्त जैसे प्रायश्चित है पूर्वकृत दुखों का फल है ठीक है, ऐसा नहीं पूर्वकृत दूरित फलत तो अनुपत्ति पूर्वकृत जो दूरित है पाप का फल नित्य नित्यकर्म नहीं हो सकता जैसे प्रायश्चित है पूर्वकृत पापों का फल है उस प्रकार नित्य कर्म वही प्रायश्चित जैसा नहीं है पूर्वकृत दूरित का फल रूप में नहीं है यमिन पापकर्म निमित्ते यद विहितम प्रायश्चित जैसे जिस पाप पापकर्म जितने जिस, जिस प्रकार के पाप होंगे उसी उस प्रकार के प्रायश्चित विधान है सब पाप के लिए एक ही प्रायश्चित नहीं है ये पापकर्म निमित्ते जिस पापकर्म के निमित्त होने पर यद वितम प्रायश्चित यद प्रायश्चितम विम जो प्रायश्चित का विधान हुआ है तत्त पाप के लिए तत्त प्रायश्चित ये प्रायश्चित न तो तस्व पाप से तत्फल उस पाप का वो माने फल फलदायी है प्राश्चित प्राश्चित कर जो दुख होगा फल वो होगा कौन होगा? दुख को फल है प्राश्चित है उसका पाप का फल नहीं माना जाता तब तत्म का पाप का फल नहीं अर्थात तत्व पाप में से, से प्राश्चित दुखम फलम यदि माना जाए वही जो पाप का ही फल है प्राश्चित अर्थात माने यदि तस्व पाप से जो पाप किया हुआ है उसी का निमित्त से पाप निमित्त बना हुआ है जो निमित्त पाप है उसी का प्रायश्चित अच्छा। तो फल माना जाता है इसलिए जीवना निमित्त नित्य कर्म अनुसार आय दुखम जीवना निमित्त से भी फल अनुसार यदि पाप का ही फल प्रायश्चित का दुख माना जाए तो इस प्रकार क्या होगा यहां भी जीवनादि से निमित्त है जैसे पाप के निमित्त से प्रायश्चित का विधान जीवनादि निमित्त से नृत्य कर्म का विधान है समान तो जीवनादि निमित्तम भी नृत्य कर्म अनुष्ठान जो है दुख है जीवना निमित्त किसका माना जाएगा दुख जीवनादि निमित्त जैसे पाप कर्म के कारण होने वाले जो प्रायश्चित पाप के कारण माना जाता है तो यहां भी जीवनादिमित विधान है और नित्य कर्म का वो भी जीवना निमित्त माना जाएगा दुख वो जो होगा प्राय नित्य कर्म करते हैं समय का दुख वही माना जाएगा प्रसत जो प्रसक्ति होगी नित्य प्रायश्चित और नैवित अभिशेषा दे नित्य कर्म और प्रायश्चित कर्म दोनों में क्या है निमित्त निमित्तजन्य है दोनों कैसे निमित्त निमित्तजन्य दोनों भी है एक जीवनादि निमित्त है और एक पूर्वकृत पाप निमित्त का है नैवित का है दोनों तो क्या समानता है यदि नित्य कर्म का फल मारे क्या प्राश्चित के समान मानना है यदि प्राश्चित पूर्वकृत निमित्त को लेकर करते हैं तो नित्य कर्म किसी माना जाएगा जीवरादि निमित्त को लेकर कहगा पूर्वकृत पापों को लेकर नित्यकर्म नहीं है कहा सिद्धांत टीका देख रहे तदै प्रपंच बोल रहे हैं जो प्रकृत दूसरा ही था अप्रकृत आप कर रहे सिद्धांत बोल रहे हैं इसको का उसके व्याख्या करने के लिए प्रसित पूर्ववादी बोलता हैं कैसे अप्रकृत हो गया हमारे वाक्य हिमाचल से पूछा कथम तो सिद्धांत बोलते हैं अप्रसुत फल से ही पूर्वकृत प्रकृति तो यही था जिनका प्रसुद्ध फल फाल है फल देने में उन्मुख नहीं हुए जो संचित कर्म पूर्वक हैं पूर्व दूरी पाप है उसका क्षय नहीं हो सकता कहा गया था नाश नहीं हो सकता प्रसुद्ध फल वाले जो आगे आ गए वर्तमान में प्रार्थ बन के आ गए उसका नाश हो जाएगा संचित में पड़े हुए हैं जो उनके फल दे बना नाश नहीं हुआ यह था प्रकृति टीका में कहते हैं आदो प्रकृत प्रकृति में पहले यही बोलते प्रकृत वाला दिखाते हैं और आपने अप्रकृत कहा हुआ है सिद्धांत ये बोल रहे हैं अप्रसूत इत्यादि सब देखा है यह है प्रकृति अप्रसूत फल ही जो पाप कर्म है अप्रसूत फल वाले हैं संचित खाते में पड़े हैं जो खयोर अभुगत माने उसका नाश नहीं होगा नित्य कर्मादि कर्म से नाश नहीं होगा चल रहा था उसका नाश नहीं होगा यह प्रसंग था प्रकृति प्रकृत ये कहा टीका बोलते हैं तथा अच्छा आगे टीका थापि कथम अस्माकृतवादी फिर भी चलो अपकृत प्रकृति जो सदरित कर्म पड़े हुए पूर्व खाते में वो फल दिए बना नाश नहीं होगा क्षय नहीं हो सकता यही प्रकृति था तो फिर भी पूर्ववादी बोलता है ये तथा फिर भी कथम अस्माक्रकृतवादी तो फिर हम अप्रकृतवादी कैसी हो गए फिर भी ठीक है कर्म पूर्वकृत कर्म जित फल दिए बना राष्ट्रे ठीक है मान्य पर भी अप्रकृत बाद कैसे हो गया ये प्रश्न दीमा के ऊपर से तो उत्तर दिए तत्र इत्यादि में कहता था सिद्धांत ने तत्र प्रसुत फल से कर्म फलम नित्य कर्म फला नित्य कर्म अनुष्ठान आयास दुखम आह भगवान आप ये बोल रहे हो प्रसुत कर्म प्रसूत फल वाले बता रहे हो क्या बोल रहे नित्य कर्म का तेज दुख है फल प्रसूत है उत्पन्न फल है प्रसूत फलम एवं तत्र प्रसुद्ध फल से कर्म प्रसुद्ध कर्म का जो फल है जो फलमुख हो गया जो कर्म नित्य कर्म प्रसुद्ध कर्म वाला है प्रसुद्ध अवस्था का फल वाला कर्म है फल नित्य कर्म अनुष्ठान आया दुख महाभगवान नित्य कर्म में होने वाले जो अनुष्ठान में आने वाला दुख है वही फल है दुरीत कर्म पूर्वकृत का ही बोल रहे अपकृत बोल रहे अप्रशुद्ध फल से अप्रशुद्ध फल वाले का फल प्रसुद्ध फल वाले मान रहे आप कहते हैं तो प्रसुत तो फलत्व अप्रसुद फलत्व प्राचीन दुरी तेष तो अनुगम अविशेषण सर्वस्व तसुत तो फलत्व नित्य अनुष्ठान आयास दुःख फलत्व तो सम न अप्रकृतवादिता मीमांसा को संसूत फल वाले हो चाहे अप्रसुद फल वाले हो सबके सब एक एक ही कोटि में आमने रख दिया प्रसुत फल अप्रसुत फल दो एक एक करके गिनना संबंध में एक कौन प्रसुत वाला कौन अप्रसुद वाला पूर्व मरण काल में जितने भी कर्म पड़े थे प्रसुद्ध फल वाला कौन है अप्रुद्ध फल वाला कौन फल तो प्रसुद्ध फलत्व फल तो मेरी प्राचीन दुरी कथा पहले किया हुआ जो पाप कर्म है कितने प्रसुद्ध फल वाले हैं कितने अप्रसुद्ध फल वाले हैं दुरीत विशेष अनुभव विशेष जाना नहीं जाता कितने प्रसुद्ध फल वाले हो गए कितने अप्रसुद्ध फल वाले हैं समान रूप से सबको ले लिया सर्वस्व तस्वीर प्रसिद्ध फलत् सबके सब जितने भी दूरित है पूर्व दूरित है सब प्रसुद्ध फल वाले माना हमने इसलिए नित्य कर्म के आयास जाने दुख है वही फल है उसका तो नित्य अनुष्ठान आयस दुख तो संभव नित्य कर्म करते जा आयास परिश्रम है दुखी उसका फल माना जाएगा सब के सब मिल करके जितने भी है प्रसुद्ध फल वाले और प्रसुत सब एक करके अलग कर रहे संभव नहीं कितने हुए कहाँ हुए कैसे कैसे हुए न अप्रकटवादी था अप्रिक्रवारी है ही ना मीमांसा की शंका है अथा इत्यादि कहा सर्वम एव प्रकृति पूर्व कृतम दुरीतम प्रसिद्ध फलम एवं पूर्व किया हुआ जितने भी दूरित कर्म है के सब प्रसिद्ध फल वाले हैं जितने भी है पाप कर्म जितने भी हैं एक ही मान के हम चल रहे हैं नित्य कर्म करते दुख होता है वो दुख उसका फल है सारे के सारे पाप कर्म का ये उनका कहना हो तो ऐसा यदि मानते हो तो सिद्धांत बोल रहे हैं मान्य थे भगवान तथो नित्य कर्म अनुसार आया दुखेषण फिर नित्य कर्म करते समय दुखी फल समझ क्यों कर्म अनेक प्रकार के थे दुरी कर्म एक ही नहीं थे अनेक जन्म हुए कितने कैसे कैसे फल वाले हैं सारे फल एक ही में डालना ठीक नहीं होगा ये कहा ठीक है कहते पूर्वपत दुरी पहले किया हुआ जो पापकर्म है संचित खाते हुए पड़े हैं जो दुरी अविशेषण आरोप फॉलते सबके साथ बेल करके यदि एक ही कर्म फल वाले मान्य पार। नित्य कर्म अनुसार जन्य दुख फल मान्य विशेषण क्या हम फिर विशेषण नित्य कर्म विशेषण लगाने पर है यदि दुखी फल है तो दुख में ले जाने देखिए कर्म विशेषण क्यों तो लगाए नित्य कर्म आयास जन्य दुख क्यों ये सिद्धांत का तथा कहा था तथो नित्य कर्म अनुसार आय से दुख फल विशेषण तम विशेषण ठीक नहीं है ठीक है दुर्दमात्र इतने पाप कर्म थे संजीत जितने भी दूरित मात्र से आरूत फल अनारूत तो तो फल भीशे, से त्य उक्त फल विशेष मत्व अनुपत्ते करें सबसे फल वाले हो गए फिर अनारभित फल वाले तो कोई रहे ही नहीं तो दूरित में विशेषता नहीं रहेगी आरोगित फल अनारभित फल माने वर्तमान फल दे रहे हैं कुछ फल नहीं दे रहे विशेषता नहीं होगी दूरित मात्र से पाप कर्म जितने भी हुए हैं सबका आरूभत फल सबके आरूद फल वाले हो रहे हैं आपके कथन के अनुसार अनारत फलस्य तस्य त मने दुरीत उक्त फल विशेष मत तो बतेगा अनार फल वाली का कहना नित्य कर्म करते समय का दुख उसको वाले का व्यर्थ है पूर्व प्राप्त दुरीतम आरभ फलम चाह पूर्व ग्रहण किया हुआ जो पाप कर्म था पूर्व में प्राप्त जो पाप कर्म है आरूद फलम चाहिए सबके आरंभ फल वाले हो गए सबके यदि माना जाए तो भोगे नक्षवाद भोग्य द्वारा हो सकता है तो तथम फिर उसके निवृत्ति के लिए नित्य कर्म विधान करना उस दुवित कर्मों के निवृत्ति के, के लिए नित्य कर्मश हो जाएगी त्वनिवृत्तमित की निवृत्ति के लिए नित्य कर्म न विधा तब्य हम नित्य कर्म के विधान की आवश्यकता भी आएगी भोग से ही न हो जाएगा एक आदित्य इतिहास कहा था नित्य कर्म विधि आनाशक प्रसन्न भोग से ही नाश हो जाए नित्य कर्म के विधान व्यर्थ हो जाएगा स्थिति में यदि दुख से ही नाश होना हो तो भोग भोग में जो दुख होगा उसी से नाश हो जाएगा उपभोगे न प्रस्तुत फल से थोड़े से उपते जो प्रसुत में लाओगे नित्य कर्मों को क्या सज्जित कर्मों को तो उपभोग के द्वारा नाश हो जाएगा ठीक है कहते हैं इतस्थ नित्य अनुष्ठान आय दुखम न उपात दुर्त हो इस से भी आगे एक तर्क देते हैं अस्मा भी कारण नित्य अनुष्ठान आयासो दुखम नित्य कर्म के अनुसार से आयास जन जो दुख है परिसर में जन युख न उपात दुर्तफलम पूर्व गृह पाप का फल नहीं है संजय पाप का फल नहीं है कंच कंच नित्य से दुखम नित्य से कर्म दुखम चेत फलम यदि सुना हुआ जो नित्य कर्म है अभिनोत्र जु ही सुना हुआ है नित्य कर्म तो उसके नित्य कर्म का फल यदि दुख है नित्य कर्म अनुष्ठान आयास ये माना जाए तो नित्य कर्म का अनुष्ठान परिश्रम के दुख माना जाएगा क्या माना जाएगा नित्य कर्म करते जो परिश्रम हुआ उसी का फल है वो पूर्वकृत पाप का फल क्यों मानना उस दुख को जैसे व्यायाम आदि कहा जैसे व्यायाम करता है व्यायाम करने के बाद दुख कष्ट होता है थोड़ा तो किसका माना जाए दुख को व्यायाम का ही है तो नित्यकर्म का ही दुख माना जाए वो पूर्वकृत पापों का फल क्यों मानना उसको इत कंच करके कहा श्रुत से नित्य से कर्म जो नित्य कर्म का जो फल है दुख सुना हुआ है फिर फलम नित्य कर्म अनुसार अनुसार आयास आदि तदश्य थे वो तो दुख तो वैसी से देखा जाता है नित्य कर्म का अनुसार से ही जन्म माना जाएगा उसको व्यायाम अगर जैसे व्यायाम यदि होता है तजन तो व्यायाम का माना जाता है ठीक इस प्रकार अन्य तद अन्य से, अन्य से, से कल्पना अनुभूति वो जो नित्य कर्म से होने वाले दुख को अन्य मानना व्यायाम के समान नहीं मानना ये कल्पना भी नहीं हो सकती यदि दुख मानना है तो उसी का मान होना पूर्व कर्म का कर क्यों मानना उसको फल में होगा यथा व्यायाम गमनादिकृतम जैसे व्यायाम करता व्यक्ति अथवा चलता है दिन भर चलता है गमनादि क्रिया होती है जिसमें यथा व्यायाम गमनादिकृतम दुखम व्यायाम से होने वाले दुख अथवा गमनादि क्रिया से होने वाले दुख है नान्य से अन्य का नहीं माना जाता उसी का माना जाता है किसका व्यायाम जन्य दुख व्यायाम का गमनादि कृत दुख गमन का ही माना जाता है द्रुद अन्य दूर का अन्य पाप कर्म का फल तो नहीं माना जाता उसको अन्य दूरता दूरदश्य ईश्वत ऐसे जो तो स्वीकार किया जाता है जिस प्रकार तत्फल तो संभवात उसके भी ऐसे हो जाते उसी व्यायाम जन्य फल माना जाएगा उसको तथा उसी प्रकार या नित्य कर्म का फल भी नित्य कर्म के परिश्रम से मानना चाहिए तथा नित्य श्रुति श्रुति में कहा नित्य कर्म श्रुति में कहा है अभिनेत्र जुहिया इत्यादि वाक्य है श्रुति उक्त अनुष्ठितस्य अनुष्ठित अनुसार किया गया जो नित्य कर्म है उसका आयास पर्यंत से कहां चलना आया परिश्रम तक जाना है उसने कहां जाना है अनुगमन अन्य फल तो नहीं सुनाई पड़ता है नित्यकर्म का तो अनुशान आयास दुखम एव चेत फलम अनुशान आयासी दुख यदि फल फलम तरी तस्माद यदि अनुसार से आयात से दुख माना जाता है उसी का फल माना जाए नित्य कर्म का जैसे व्यायाम जन्य दुख होता व्यायाम का ही है तो नित्य कर्म जन्य दुख होगा नित्य कर्म का ही है दर्शनार्थ तश्य न ना दृत्य फल तो। कल फिर पूर्व के पापों का फल भी कल्पना नहीं करनी चाहिए नित्य फल संभव नित्य कर्म का, नित्य कर्म का है फल संभव है वहां किस का फल किसके समान व्यायादि का समान दुख फा लगते हैं नित्यानम अनुष्ठानम अनुष्ठान में श्रे चार मैं मेहमान से बोलता है दुख होता है नित्य कर्म का तो अनुष्ठान ही अच्छा होगा फिर अनुष्ठान आशा ही नहीं अनुशासन तो करना पड़ेगा उसको क्यों जीवन आदि अवित है या वह जीवित अग्नोत्र दुख पूर्वाजि का यदि दुखी मिल रहा है नित्य कर्म करें है पाप प्रफल नहीं है वो दुख नित्य कर्म का है फिर उसका अनुष्ठान व्यर्थ है क्यों करना ख मिलना हो तो कहते तो नहीं जीवनादिमित है जो अभी दुखी हो तो करना ही पड़ेगा जीवनादिग्रह जीवनादि त्याग्रह जीवनादिमित्ते विधानात जीवनादि को निमित्तमान करके विधान है उसका किसका नित्य कर्म का करना तो पड़ेगा ही जीवना निमित्ते नित्य नित्यान कर्मान नित्य कर्म तो जीवनादि निमित्त से विधान है ठीक है आराम द्रुत फल तो अनुपत् हेतु का है नित्य कर्म जो होते है ना पापकर्म का फल नहीं मारा जा सकता इसमें अन्य हेतु भी है अन्य तर्क भी है एक तो क्या व्याया हमारी है दूसरा भी है प्रायश्चित बल जैतान्त है प्रायशित इत्यादि कहा था प्रायश्चित वह प्रायश्चित प्रायश्चितवत पूर्वकृत द्रुत फल तो अनुपत जैसे प्रायश्चित पूर्व किया हुआ पाप का फल है उस प्रकार नित्य कर्म पूर्वकृत पापों का फल नहीं है नित्यकर्म जाने दुख नहीं दुख है ऐसा प्रायश्चित में दुख होता है वो तो पूर्व किया हुआ पाप का फल है की दृष्टांत है यार उस प्रकार नित्यकर्म जाने जो दुख होता है वो पूर्वकृत पाप का फल नहीं है भेतर की दृष्टांत है यह प्रायश्चित पूर्वकृत दूर फल तो अनुपत्ति जैसे प्रायश्चित होता है पूर्वकृत दूर का फल होता है वो दुःख ये दुख ऐसा नहीं नित्यकर्म जाने नहीं कहा ठीक है कहते हैं दृष्टान्त दृष्टांत प्रायश्चित को दिया हुआ किस कारण उसी की व्याख्या करते हैं प्रपंच इत्यादि पापकर्म निमित्त जिस पापकर्म तो निमृत होने पर प्रायश्चित में भिन्न, भिन्न भिन्न है पापकर्म भिन्न भिन्न है अमुक पापकर्म में अमुक प्रायस्त अमुक पापकर्म अमुक प्राश्चित ऐसा है पापकर्म निमित्त यदि प्रायश्चित जिस पापकर्म के निमित्त होने पर जिस प्राय का विधान हुआ है न तो तस्व तत्पाप सफल हो जो प्रायश्चित होगा उस पाप का फल नहीं माना जाता तस्य पाप से वो पाप का फल नहीं है तत्फलम तो पाप का फल वह प्राश्चित नहीं है प्रायश्चित जन दुख होता है फल क्या होता है प्राश्चित फल नहीं है ठीक है हमें कहते हैं तथा जीवनादि निमित्ते विहित आनंद नित्यान जीवनादि निमित्त बनाकर के विहित कर्म है जैसे जिस पाप के निमित्त बनाकर जैसे प्राश्चित विधान होता है उसके जीवनादि निमित्त करके विहित जो कर्म है द्रित फल तो असिधि द्रित फल भी सिद्ध नहीं हो सकता है पाप का फल नहीं माना जा सकता क्योंकि प्रायश्चित ही पाप का फल नहीं है प्रायश्चित जन दुख होता है इस प्रकार यहां भी जीवादि को निमित्त बना करके विजद्य करता या वजीव है वो पाप फलम तो असिधि पाप का फल नहीं हो सकता ये कहा सत्यम प्रायश्चितम न्त पाप से फलम कहते हैं पूर्वादि बोलते ठीक है प्रायश्चित जो पाप का फल नहीं है प्रायश्चित निमित्त जो पाप है उसका फल प्रायश्चित नहीं है प्रायश्चित जन्य दुख होगा फल तो किंतु तद अनुष्ठान आया प्रायश्चित का अनुष्ठान करेगा वो फल है प्रायश्चित करते दुख होता है वो जिस निमित्त से प्राय पाप का फल है यह संगतिक मीमांस प्रश्न करता है प्रायश्चित तो दुख नहीं है प्रायश्चित जन्य दुख पाप का फल है अर्थात है बना हुआ है उसका प्रायश्चित उस है, फल है वो पाप का फल बना जाए तो, जीवनादि निमित्त में भी नित्यकर्मा अनुष्ठान आया सुखम जो जीवनादि निमित्त को लेकर के किया गया जो नित्यकर्म का अनुष्ठान दुख है वह भी जीवनादि निमित्त से जैसे जिस पाप कर्म के निमित्त से प्राचित के विधान हुआ वह प्राचित जन्य दुख किसका है वो पाप कर्म का फल है ठीक इस प्रकार जीवनादि निमित्त ले लेकर के जो इस नित्य कर्म का विधान है इसी का होगा नित्य कर्म का फल माना जाएगा क्या है जीवनादि का फल माना जाएगा हो ठीक है नित्य प्राश्चित हो नैमित्त का निमित्तजन्य है दोनों निमित्त जन्य को नैमित्तिक कहा जाता है नित्य हो चाहे प्राच्चित हो दोनों निमित्तजन्य है नित्यकर्मा जीवनादि निमित्त है प्रायश्चित तत्त पाप ने बताया, ठीक है मैं कहना है प्रायशित्त अनुष्ठान आयास दुख से जो प्रायश्चित करते समय जो अनुष्ठान हुआ प्रायश्चित का तजनित दुख है निमित्त भूत पाप फलत्व निमित्त क्या है वहां पाप पापक पा निमित्त बना था प्रायश्चित के लिए उसका फल पाने पर उस दुख फल पाने पर जीवनादि निमित्त नित्यादि अनुष्ठान आयोजन में जीवनादि को निमित्त बना करके जो नित्यादि कर्म का अनुष्ठान हो रहा है तजन दुख है वो जीवनादि रे जीवनादि बहुत जीवन का ही फल होगा पूर्वकृत दुरित का फल कैसे मानोगे उसको किसका प्रायश्चित का फल तो तुम मानते हो पूर्वकृत पापों का फल मानते हो प्रायश्चित दुख का दुख को प्रायश्चित करते दुख और नित्य कर्म के क्या मान नित्य कर्म जन दुख को क्या मानते हो पूर्व पाप का फल एक ऐसा होगा निमित्त से हो रहा है पापकर्म के निमित्त से प्रायश्चित और जीवनादि निमित्त से नित्य कर्म तो यदि माने नित्य कर्म का आयास जन्य जो दुख है यदि दुख किसका फल पाना जाए तो जीवनादि निमित्त होगा जीवन जीवनादि का ही होगा किसका होगा ऐसे होगा पूर्वग्र दुत का तो नहीं होगा ये कहना है प्रायश तो अनुसार आयास दुखम अस्य अशित्त भूत पाप फलत्व जीवनादि निमित्त नित्यादि अनुसार आया से दुख जीवनादि प्रफल आई है न उपात दुर्त फिर पूर्व के पाप का फल नहीं, नहीं माना जाएगा नित्य कर्म करते समय का दुख को जीवनादि निमित्त का जीवनादि इत्यादि सबसे कहा था जीवनादि निमित्त से प्रफल प्रसन्नता इत्यादि कहा था जीवनादि निमित्त नित्यकर्म अनुसार आया दुखम जीवना आदि में ते भी कहा ठीक है प्रायित दुख से तनमित पाप फलत जैसे प्रायश्चित में होने वाला जो दुख है प्रायश्चित करते समय जो दुख होता है उसके निमित्त क्या है हाँ। पूर्वकृत पाप है यही है ना प्रायित दुख से तनमित पाप फलवत्त पाप के फल के समान जीवनादि निमित्त कर्म कृतम अपनी जो जीवनादि निमित्त कर्म और रहा कर्म उसके द्वारा होने वाला जो दुख है हाँ। जीवनादि निमित्त कर्म कृतम अभी दुखम कर्म में किया गया जो दुःख होने से दुःख है जीवनादि फल जीवनादि का फल माना जाएगा हेतु नित्य निमित्त नित्य प्रायश्चित नैमित्विशेष कर तो नित्य कर्म और प्रायश्चित कर्म में निमित्त जन्य दोनों में है कोई विशेष नहीं है तो जैसे प्रायश्चित कर्म समय का दुख को मानते पूर्व कृत पाप का फल मानते हो ठीक इस प्रकार यहाँ निमित्त पाप है वहां इस प्रकार यहाँ भी है जीवनादि निमित्त उसको मानना पड़ेगा नित्य कर्म करते परिश्रम चाहिए दुख, दुख नि? नि? है जीवनादि निमित्त है पूर्व की तो आपकी कल्पना नहीं कर सकते हो ऐसे तो आपने कहा समय हो गया है यही रखते हैं फिर कर